महाभारत शांति पर्व बी नवति तमोध्याय राजा के धर्मपूर्वक आचार के विषय में वामदेव जी का वसुमान को उपदेश युधिष्ठिर उच कथम धर्मे राजा छन्यात धार्मिक परीक्षा ताम कुरुश्रेष्ठ तन्मे ब्रूहि पितामह युधिष्ठिर ने पूछा कुरुश्रेष्ठ पितामह धर्मात्मा राजा यदि धर्म में स्थित रहना चाहे तो उसे किस प्रकार बर्ताव करना चाहिए यह मैं आपसे पूछता हूँ आप मुझे बताइए पुरातन गीत दृष्टार्थ तत्व वामीमता भीष्मी ने कहा राजन इस विषय में लोग तत्वज्ञानी महात्मा वामदेव जी द्वारा दिए हुए उपदेश रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं राजा वसुमना नामक ज्ञानवान धृत्यमान शुचि महर्षि परिप प्रक्ष वाम तपस्विन वसुमना नामक एक प्रसिद्ध राजा हो गए जो ज्ञानवान धैर्यवान और पवित्र आचार विचार वाले थे उन्होंने एक दिन तपस्वी महर्षि वामदेव जी से पूछा धर्मार्थ धर्मृत्य नगवन मैं किस बर्ताव का पालन करता रहूं जिससे अपने धर्म से कभी न गिरूं? आप अपने अर्थ और धर्म युक्त वचनों द्वारा मुझे इसी बात का उपदेश दीजिए तमब्रवे तेजस्वी तपताम हेम वर्णम सुखासी तप तपस्वी तब महापुरुषों में श्रेष्ठ तेजस्वी महर्षि वामदेव ने पुत्र ये राति के समान सुखपूर्वक बैठे हुए सुवर्ण के श्री कांति वाले राजा वस्मान से कहा वाद देवाच धर्म मेंवा अनुर्तस्व न धर्मा परम धर्मेशता ही राजानो जयंती वामदेव जी बोले राजन तुम धर्म का ही अनुसरण करो धर्म से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है क्योंकि धर्म में स्थित रहने वाले राजा इस सारी पृथ्वी को जीत लेते हैं परम सिद्धि परम धर्मते वृद्धा चुते बुद्धिम सधर्मे न विराजते जो भोपाल धर्म को अर्थ सिद्धि की अपेक्षा भी बड़ा मानता है और उसी को बढ़ाने में अपने मन और बुद्धि का उपयोग करता है है वह धर्म के कारण बड़ी शोभा पाता है। अधर्म, राजा प्रवर्तते इसके जो राजा अधर्म, ही, अधर्म पर ही दृष्टि रखकर बलपूर्वक उसमें प्रवृत्त होता है उसे धर्म और अर्थ दोनों पुरुषार्थ शीघ्र छोड़कर चल देते हैं असत्पे पापेष्ट सचिव लोक धर्म हाम सहे व परिवारे क्षिप्रमेवा जो दुष्ट एवं पापिष्ट मंत्रियों की सहायता से धर्म को हानि पहुंचाता है वह सब लोगों का वध्य हो जाता है और अपने परिवार के साथ ही शीघ्र संकट में पड़ जाता है अर्थाषाता कर्मचारी कथन अर्वा क्षिप्रमश्य जो राजा अर्थ सिद्धि की चेष्टा नहीं करता और स्वेच्छाचारी हो बढ़ बढ़कर बातें बनाता है वह सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है अथा ददान कल्याण वर्धते राजा मध्यम परंतु जो कल्याणकारी गुणों को संग्रह करने वाला अनिंद करने वाला करने वाला ग्रहण करने करने जितेन्द्रिय और बुद्धिमान होता है वह राजा उसी प्रकार बुद्धि को प्राप्त होता है जैसे नदियों के प्रवाह से समुद्र न पूर्ण स्मृत मंडित धर्मत कामत काम काम बुद्धि वसुदा को चाहिए कि वसादा धर्म अर्थ काम बुद्धि और मित्रों से संपन्न होने पर भी कभी अपने को पूर्ण न माने सदा उन सबके संग्रह को बढ़ाने की ही चेष्टा करें एकत्र प्रतिष्ठिता एक यश क्रिय राजा की जीवन यात्रा इन्ही सबो पर अवलंबित है इन सब को सुनने और ग्रहण करने से राजा को यश कीर्ति, लक्ष्मी और प्रजा की प्राप्ति होती है एवं जो धर्म अर्थान समे भजते जो इस प्रकार धर्म के प्रति आग्रह रखने वाला एवं धर्म और अर्थ का चिंतन करने वाला है तथा तो अर्थ पर भली भाती विचार करके उसका सेवन करता है वह निश्चय ही महान फल का भागी होता है हो दंडे साहस दो दुस्साहसी दान न देने वाला और स्नेह शून्य तथा दंड के द्वारा प्रजा को बार बार सताता है वह राजा शीघ्र ही नष्ट हो जाता है अथ पाप कृतं कृतम बुद्धिया चुम अकीर्त्या समायुक्तो भूयो नरक जो बुद्धिहीन राजा पाप करके भी अपने बुद्धि के द्वारा अपने को पापी नहीं समझता वह श्लोक में अपकीर्त से कलंकित हो परलोक में नरक का भागी होता है अथ मणि तो दामक्षण से वसवर्ति व्यसनम स्वित्पन्नमान संतिमान जो सबका मान करने वाला दानी युक्त तथा दूसरों के वसुवर्ती होकर रहता है उस पर यदि कोई संकट आ जाए तो सब लोग उसे अपना ही संकट मानकर उसको मिटाने की चेष्टा करते हैं यश न से गुरु धर्मे न चान्या सुख जिसको धर्म के विषय में शिक्षा देने वाला कोई गुरु नहीं है और जो दूसरों से भी कुछ नहीं पूछता है तथा धर्म मिल जाने पर सुख भोग में आसक्त तो हो जाता है दीर्घ काल तक सुख नहीं भोग पाता है गुरु प्रधान धर्म प्रधानो प्रधानम सुखम जो धर्म के विषय में गुरु को प्रधान मानकर उनके उपदेश के अनुसार चलता है जो स्वयं ही अर्थ संबंधी सारे कार्यों को देखता है तथा सब प्रकार के लाभों में धर्म को ही प्रधान लाभ समझता है वह चिरकाल तक सुख का भोग करता है श्री महाभारत शांति पर्वण राजधर्माुशासन पर्वि वाम देव गीतावतीतमोध्याय दे इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में वामदेव जी की गीता विषयक वानब्बे व अध्याय पूरा हुआ